स्वामिन जो अर्धभाग की है अर्धांगनी वही एक अपनी मांग जिससे बिठलाया है वा मांगनी वही एक अपनी नारी के लिए एक पतिव्रत, जब वेद शास्त्र ने गाया है तो पुरुषों को भी पत्नी व्रत गुरुजन ने एक बताया है नारी को तेल नहीं चढ़ता जब दो बार आर्यजन भी तो नर को भी वर्जित है फिर कंका भार आर्यजन भी इस कारण व्रत्या है आन एक गठजोड़े के दो दिल हिल मिलकर रखते हैं यशान एक गठजोड़े की हृदय एक है और मन एक ही है तो फिर फिर कैसा लगन एक ही है नहीं छोड़ते टेक सर चाहे ही जाए सदा क्षत्रियों का चलन एक ही है कहा हाथ पर हाथ रख कर जो हमने वो पंचो में माना वचन एक ही है हृदय में जो रखा है प्रतिमा के ना पुजारी का व प्रेम धन एक ही है बधे ग्रंथि बंधन में दोए से जीवन के जिन दोनों का प्राण तन एक ही है अगर एक ही जान के कहे दुल्ला तो इस राम कही भी दुल्हीन एक ही है इम्हर हृदय एक कहे और मन एक ही है तो फिर फिर कैसा लगन एक ही है इस प्रकार जब राम काम सुनारदय उदगार मुनिमंडल में भी हुआ थोड़ी देर विचार सबकी सम्मति से हुआ निश्चित भी विधान सोने के से बने लेवा मांग स्थान सरयो के तट शुभ समय श्राय का काम मुखमंडल में मृत मना बैठे राजा राम बोले वशिष्ठ हे भरत लाल अबला वो विश्व विदत घोड़ाम श्वेतांग श्याम कर्णों वाला श्रुति और शास्त्र वर्णित घोड़ा जो विश्व विजय करके आए पृथ्वी के भूत पराजित हो जय जय जै बने जैसे रघुवर विश्वभर पद पर शोभित तो। जो आज्ञा कह कर चले कई कई केलाल वर्णित घोड़ा यज्ञ में ले जाए तत्काल तब किया विधान सहित पूजन उस घोड़े का घुराई ने माथे पर उसके पत्र एक लिखकर कर बांधार ने कौशल अब सम्राट हुए जग की जनता स्वीकार करे जो कोई घोड़ा रोके वह रण में लड़ना स्वीकार करी इस तरह यज्ञ का श्याम कर्ण जब सज धज कर तैयार हुआ तो पहले बार किधर जाए यह मुनिगण मध्य विचार हुआ कुछ ऋषियों ने रघुराय से व्यथित हृदय के व्यथा कहे लवणास के अन्यायों के न्याय निप सब कथा कहे फिर मत दे देकर अनुरोध किया पहले यह अस उधर जाए सब भार भूमि का रहा सहा लवणासुर वध से हर जाए सुनते ही ऋषिकष्ट को पिघले राज भ बोले से शत्रुघ्न से रघुबर ऐसी बहन भाई जो खलजल मुनियों को संकट विपत्ति का दाता है पृथ्वी मंडल में वह मेरा पहला बहरी कहलाता है इस अश्वेध द्वारा उसका सब मधरना आवश्यक है अपने जीवन में पाप रहित पृथ्वी करना आवश्यक है इस हेतु लमणा सुर में जाकर सुर से संग्राम करो यदि नहीं दुष्टता छोड़े वह तो उसका काम तमाम करो सुनते हो वह के कारण से वह सहज न मारा जाएगा लो यह अमोघ सर ले जाओ इससे संघारा जाएगा यह कह मंत्र सहित प्रभु ने सर दिया शत्रुघ्न के कर्मी सुरराज इंद्र के व सजा व्यतुल्न के कर्मी फिर बोले नाथ स्वभाव सहित प्रेद के तुकोले जाना अपने इन दोनों पुत्रों को उसके पुत्रों से लड़वाना व्याधे को बध कर हे भैयाम रिश्वध का बदला लेना नाम नगरी के दो भागों में कर दोनों पुत्रों को दे देना कह बड़ों को सादर ना कर को शत्रुन चले मनागण नाथ गज के समान रणमत सुबट जब चले राम की जय करके तब काफ उठे भयभीत हुए चल और पाप दुनिया भर के आगे आगे था यज्ञ अश्व पीछे अश्वारोही दल था शत्रुन मध्य में थे रथ पर सब और दल था रथ के भीतर दाए बाएं रिप सुदंत सुहाते थे मानो भुज मंडल काल के संसार जीतने जाते थे सुरगण यशोभा देख देख आनंद भरे उमड़ाते थे रघुबर के जैसे वीरों में उत्साह अपूर्व बढ़ाते थे इस भांति यश के साथ कटक आया लवणासन नगरी में मानो यम अपने गणों सहित धाया लवणासन नगरी में लवणास के क्रोध से नेत्र हो गए लाल अश्व पकड़ने के लिए आज्ञा दी तत्काल फिर बोला निज सह से इस प्रकार ललकार लड़ने के लिए हो जाओ तैयार क्या अच्छा अवसर हाथ लगा घर बैठे भोजन आया है दशरथ सुत ने ज्वालामुख की नगरी पर हाथ बढ़ाया है इसलिए मुझे यह कहना है जननी का मान बढ़ा देना दूधों की धारे पी हो तो शोरित की धार बढ़ा देना इतना सुनते ही हुआ सब खल दल तैयार लड़ने को आगे बढ़ा कर भी शन जयकार रावण के कुम्भी नसीबहन सादर जिसके पित को दी थी जिस मदसुत ने तप में तप कर शंकर से बड़ी शक्ति ली थी रण में भिड़ जाने का साहस जब उसे किया शत्रुघ्न ने तब रघुवंशी के जीवन का जयकार सुनाया सुरगण ने वीर के शरीर की तरह उधर शत्रुघ्न लाल बोले अपनी सैन्य से इस प्रकार ललकार बढ़े चलो बहादुरों कदम कदम दिलावरों बढ़े चलो बहादुरों कदम कदम दिलावरों वतन का तन में है लहू वतन की वह नजर करो बढ़े चलो बहादुरों कदम कदम दिलावरों दे अच्छा नहीं खल दल को मिटाना है हमे रक्त से इन हाथों को नचाना है हमीर युद्ध के सिंधु में बैरी को डुबाना है हमीर दैत्य का दब दबा मिट्टी में मिलाना है हमीर वतन के शान पर जियो वतन के मान पर मरो बढ़े चलो बहादुरों कदम कदम दिलावरों बढ़े चलो बहादुरों कदम कदम दिलावरों इतने में ही आ गया निश्चर दल उदंड तभी वीरता से भिड़ा कौशल कटक प्रचंड